ीता तत्व चिंतन आत्मज्ञान से पाप भय का नाश अकर्तापन की साधना यह अकर्तापन की साधना दो प्रकार से सदा करती है पहला तो ज्ञान का रास्ता है जिसमें साधक को यह धारणा दृढ़ करनी पड़ती है कि वह देह मन से भिन्न आत्मा है तथा आत्मा अपरिछिन्न और सर्वव्यापी होने के कारण क्रिया आदि विक्रियाओं से हीन है दूसरा रास्ता भक्ति का शरणागति का है जिसमें भक्त अपने अहंकार को भगवान में विलीन करने का प्रयास करता है और इस प्रकार अपने कर्तापन को उन्हें सौंप देता है पहले रास्ते को ज्ञान के पथ को महान अहम की साधना भी कर सकते हैं और दूसरे यानी भक्ति के पथ को महान त्वम की महान अहम में साधक अपने अहम का विस्तार करता है इतना कि अब्रह्म स्तंभ पर्यंत सारा विश्व ब्रह्मांड उनके अहम के अंतर्गत आ जाता है वह अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अयमात्मा ब्रह्म आदि वाक्यों से ध्वनित सत्य की प्रतीति करने लगता है वह अनुभव करता है कि वही सारे जगत में व्याप्त है तथा कह उठता है जो कुछ है सो मैं ही हूँ दूसरी ओर महानत्वम का साधक अपने अहम को तुक्ष और नगण्य बनाता हुआ भगवान के अहम में निमज्जित करने का प्रयास करता है और वह कहता है ना हम ना हम त्वमेव त्वमेव मैं नहीं मैं नहीं तू ही तू तू ही उसके लिए भगवान ही सबके अहम में व्याप्त है तथा वह कह है जो कुछ है सो तू ही है श्री राम कृष्ण देव के शिष्य गिरीश चंद्र घोष कहते थे कि ये दोनों प्रकार के साधक माया के पास से नहीं बनते माया अपने डोर लेकर महान अहम के साधक को बंधने आती है वह अपने अहम का इतना विस्तार करता है कि अंततोगत्वा माया की डोर छोटी पड़ जाती है और उसे लपेटने में असमर्थ रहती है माया महान तम के साधक के पास भी जाती है और उसके चारों ओर अपनी डोर लपेटकर उसे गाठ में कसती है पर यह साधक अपने अहम को इतना छोटा कर लेता है कि वह अंत में उस गाठ से फिसल कर निकल जाता है आत्मा का हनन नहीं हो सकता यहाँ युक्त तीन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं वे कहते हैं कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है या जो उसे मारा गया मानता है वे दोनों यथार्थ सत्य को नहीं जानते क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है मारने की क्रिया द्वैत के राज्य में होती है वह मारने वाले को उससे संबद्ध करती है जिसे मारा जा रहा है पर आत्मा में द्वैत है नहीं अतः अच्छा आत्मा में हनन की कोई क्रिया नहीं बन सकती बीसवें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेता है न मरता है जो हनन करता है वह अवश्य जन्म धारण करता है जो जन्म ही न ले वह मरेगा कैसे जन्म लेकर वस्तु पहले अस्तित्वान होती है तब उसमें क्रिया को हलचल होती है उसी प्रकार जिसे मारा गया उसकी तो मृत्यु हो गई अब आत्मा यदि न तो जन्मता हो न मरता हो तो स्वाभाविक ही वह मारने वाला अथवा मारा गया कैसे हो सकता है यदि कहो कि आत्मा पहले नहीं था बाद में वह हुआ और मारने वाला बना तो इस श्लोक में कहा गया कि अयम न भूत्वा भूय भविता इति न ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं होकर फिर से हो जाता है अथवा यदि ऐसा कहो कि आत्मा पहले तो था पर मारा जाकर विनष्ट हो गया तो इसका भी प्रतिवाद उक्त श्लोक में किया गया है अयम भूत्वा भूज न भवती इति न ऐसा नहीं कि वह होकर फिर से अभाव रूप हो गया यानी सब प्रकार से यही बताया गया आत्मा में हनन आदि की क्रिया नहीं होती शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता कहीं कहीं इस श्लोक के पूर्वा्ध में पाठ भेद देखा गया है वहाँ नायम भूत्वा भविता वान भूज ऐसा पाठ आता है इससे श्लोक के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता ऊपर जो विभिन्न अर्थ दिए गए हैं इस पाठ भेद का अर्थ भी उन्हीं के अंतर्भुक्त हो जाता है